द्र कर्णे शृणुयाम देवा भद्र पशेम क्षर्जदत्ता स्थिरंगे सु्वाशस्तर्गशेमित अथर्वेदी पंडिकारिगा अद्वैत प्रकरण के कार्यकार विचार चल रहा है के कार्यकार विचार चल रहा है पूर्ववादी ने एक शंका उठाई थी अगर वो अमन भाव हो जाता है उस काल में तो फिर आत्मा का ज्ञान कैसे होगा मन ही एक साधन है उसके लिए और तो कोई साधन नहीं है इंद्रियों का विषय तो है नहीं आत्मा और मनुषा एवं दृष्टि इत्यादि स्थिति भी है मन से देखना चाहिए ऐसा कहा भी है तो फिर उसके लिए साधन क्या होगा मनी साधन था मन भी अमनी भाव हो जाता है जब तो उस स्थिति में क्या होगा ये शंका की थी मनसश्चेत मनस्तम व्यावर्तते तरी कथम आत्मनवोध व्यंजिका भावात् शंका है गुर्वादी मन का जो मनस्त की व्यावृत्ति हो जाती है मनुष्य यमनिभाव द्वैतम नए उपलब्ध थे कहा पूर्व उस स्थिति में क्या स्थिति होगी तो कहा आत्मा का ज्ञान कैसे होगा क्यों व्यंजक नहीं मिला कोई अंधेरे में घट है व्यंजक चाहिए प्रकाश तब घट का ज्ञान होगा वैसे ही आत्मा का ज्ञान कैसे होगा तो मन ही था मन का निषेध कर दिया ग्राहिया भावेता था अग्रहण बोल दिया मन कोई ग्रहण नहीं करेगा बोल तो दिया है अमरस्त हो जाता है अगला इस शंका करके इसके उत्तर में बोलते हैं उसके व्यंजक की कोई आवश्यकता नहीं है स्वरूप you know ज्ञान है आत्मज्ञान तो है उसको कोई साधन की अपेक्षा नहीं है जो भी साधन बताया जाता है अज्ञान निवृत्ति के लिए है आत्म प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं है वो स्वतः प्राप्त वस्तु है ये बोलना चाहते हैं कोई साधन नहीं साधन निरपेक्ष ज्ञान है साधन जन्य ज्ञान नहीं है साधन जन्य ज्ञान भौतिक ज्ञान होता है विषयों का ज्ञान होता है इंद्रिया की अपेक्षा करके होता है वो अनिश्चित है स्वरूप ज्ञान है यही बोलना चाहते हैं कार्यक्रम में कहा था अकल्पकम अजम ज्ञान विकल्प रहित ज्ञान है वो ज्ञान माना जब हमें भौतिक ज्ञान होगा घटपटादि का ज्ञान होगा वह दो होकर ग्राह्य ग्राहक भाव होकर के काम करता है विकल्प हो जाता है एक नहीं रहता दो होता है एक ग्राहक होगा एक ग्राह्य होगा विकल्प उसी का नाम है रूपांतर होकर के विषय विषय भाव में ज्ञान जो विषय विषय भाव से ज्ञान होगा वो तो विकल्पयुक्त ज्ञान है ये जो आत्मज्ञान है स्वरूप ज्ञान अकल्पक है वहां विषय विषयी भाव नहीं है वो तो ज्ञान स्वरूप ही है आत्मा उसके लिए प्रकाश करने के लिए कोई अभिव्यंजक की आवश्यकता नहीं, का नहीं।, नहीं। है व्यंजक की आवश्यकता नहीं प्रकाश की आवश्यकता नहीं ज्ञान स्वयं प्रकाश है आत्मा स्वयं प्रकाश है माना अधेरे में दो कमरे हैं एक में अधेरे में घट पड़ा है और एक में दिया जल रहा है भीतर किंतु दो दोनों में दरवाजा बंद है दो कमरे है तो दोनों को देखना है आपने घट को देखना है तो पहले तो दरवाजा खोलना पड़ेगा आवरण भंग करना पड़ेगा उसके बाद टॉर्चर की भी आवश्यकता होगी व्यंजर की भी आवश्यकता होगी घट स्वयं प्रकाश नहीं है किंतु दूसरे कमरे में दिया जल रहा है दीपक जल रहा है उसको देखना चाहते हैं आप उस स्थिति में दरवाजा तो खोलना पड़ेगा आवरण भंग तो करना पड़ेगा किन्तु उसके लिए कोई टॉर्च आदि की आवश्यकता नहीं हो वो स्वयं प्रकाश है दो प्रकार के विषय होते हैं एक स्वयं प्रकाश होता है और एक पर प्रकाश पर प्रकाश होता है जितने भी द्वैत पर प्रकाश्य है वो दिया तो एक दृष्टान्त दिया जाता है वास्तव में दिया भी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है वास्तविकता तो यह है ऐसी स्थिति है किंतु एक दृष्टांत के लिए ऐसे दिया जाता है उसी प्रकार यहां जब विषयों को देखने के लिए जाना चाहते हैं आप विषय का ज्ञान आवरण करना चाहते हैं तो पहले आवरण तो भंग करना ही पड़ेगा और उसके अभिवंजक के लिए वृत्तिस्थ चेतन की भी आवश्यकता होगी वृत्ति और वृत्तिस्थ चेतन दो विषय देश में जाते हैं अंतकरण जो बाहर जाए तो वृत्ति बोलते हैं उसको रबड़ की तरह के जाना है अंतकरण में बाहर इंद्रियों के माध्यम से किस इंद्र का ज्ञान होना है उसके लिए अंतकरण निकल के बाहर जाना है किंतु भीतर भी रहेगा रास्ते में भी रहेगा इंद्रियों के साथ भी है और विषय देश में पहुंचता है तो जो जाते समय वृत्ति बोलते हैं उसको वृत्ति बोलते हैं अंतकरण की वृत्ति और चेतन दोनों विषय देश में पहुंचे हुए होते हैं उस स्थिति में वो जो वृत्ति जाकर के आवरण भंग करेगा घट अध में ढका हुआ था अज्ञान से ढका था घट को नहीं जान रहे थे तो अधेरा वहां अधेरा और अज्ञान का एक ही स्वरूप ढकने का काम करते हैं तो अज्ञान को भंग कर देगा वृत्ति विषयाकार वृत्ति जो बनती है वो भंग करेगा उसके बाद अज्ञान आवरण भंग होना अलग है विषय प्रकाशित होना अलग है विषय प्रकाशन के लिए वृत्ति से चेतन की आवश्यकता है उसको वहां ज्ञान बोलते हैं विषय वृत्त चेतन की आवश्यकता है ऐसी स्थिति होती ये तो बाह्य जगत की बात है कि तो आत्मा के लिए वृत्ति तो बनाते हैं आवरण भंग के लिए आत्माकार वृत्ति बोलते हैं ना वो तो अज्ञान हटाने के लिए है अज्ञान से आवृत आत्मा है वृत्ति तो का उपयोगता यहीं तक है आवरण बंद करने के लिए उपयोगिता है आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकती क्यों वहां पर वृत्तिस्थ चेतन और वो विषय चेतन एक हो रखा है यहाँ विषय भिन्न था वृत्तिस्थ चेतन एक था इसलिए वहां आवश्यकता थी और वहां विषय चेतन चेतन है चेतन को ही प्रकाश कर रहा वाला भी चेतन है एक हो जाता है उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं कहना चाहता अकल तकम विकल्प रही ज्ञान होगा विषय विषयी भाव से ज्ञान नहीं हो गया जो स्वरूप अन्य ज्ञान विषय विषय भाव हो विकल्प होता है विषय और विषय बनता है ज्ञान विषय बनेगा विषय होगा किन्तु यहाँ अकल्पकम विषय विषय भाव शून्यम के ज्ञान ऐसा क्या अपना स्वरूप ज्ञान दो नहीं बनेगा अन्यत्र दो रूप हो जाता है एक विषय एक विषयी ज्ञान विषयी होगा दूसरा विषय होगा ध्यान पढ़े ज्ञान मध्य ज्ञान आत्मज्ञान के समय दो नहीं होता अकल अकल्प माने विषय विषय भाव शून्यम ऐसा नहीं कर विषय और विषय भाव से रहित ज्ञान है वो अजम वो ज्ञान पैदा ही नहीं होता विषय में जो विषयों का ज्ञान होता है वृत्ति बन करके ज्ञान होना जन्य ज्ञान है प्रमाण जन्य ज्ञान है इंद्रिया आदि जो प्रमाण बनेगे, प्रत्यक्ष प्रमाण हो अपमान प्रमाण हो उपमान प्रमाण जन्य हो, ज्ञान होता है वो जन्य ज्ञान होता है विषयों का ज्ञान किंतु स्वरूप ज्ञान कैसा अजन्य ज्ञान है वो पैदा नहीं होता नित्य ज्ञान है।, है वो सत्यम ज्ञानम अनंतम्रह्म ज्ञान स्वरूप है वो नित्य ज्ञान है पैदा होने वाला ज्ञान नहीं है अकल्पकम अजम अजम ना ज्ञान है वो ज्ञानम ज्ञाया भिन्नम प्रकृष्ठ देना अभिन्नम ज्ञाया भिन्नम ज्ञ उसका जो आत्मज्ञान का ज्ञ माने विषय क्या होगा आत्मा यही तो होगा उसे अभिन्न कहा जाता है ब्रहत्ता लोग ऐसा कहते हैं जो आत्मा को आत्मज्ञान को समझने वाले रहस्य को समझने वाले ब्रह्मता लोक है तो ग्ञया भिन्न प्रत्यक्षते अजन्मा कहते हैं अकल्पक कहते हैं ज्ञान को और ज्ञाप जो विषय होगा ब्रह्म आत्मा उसे अभिन्न कहते हैं उसको अभिन्नम, ज्ञया अभिन्नम, तृतीय समाशय अभिन्न ज्ञ से अभिन्न होगा ज्ञान वहां ज्ञाय ज्ञान भिन्न नहीं होगा बाह्य ज्ञान जो होता है विषयों का ज्ञान वहां ज्ञ वस्तु होगा अलग ज्ञान अलग होगा ज्ञान अंतकरण वृत्ति इधर होगी विषय बाहर होगा तो ज्ञाय से भिन्न होता है ज्ञान ज्ञाय बाहर है ज्ञान भीतर है ऐसा होगा किंतु यहां पर अपना स्वरूप ही है वो ज्ञा अभिन्न ज्ञान कहते हैं ब्रह्मत्ता लोग ऐसा कहा ब्रह्म ज्ञेम अजम ब्रह्म ज्ञेम उसका विषय क्या है कहते ब्रह्म ज्ञ य ज्ञान से बहुगुरी ब्रह्म है विषय जिसका इस ज्ञान का आत्मज्ञान का विषय क्या है ब्रह्म है ब्रह्म गेयो मान विषय बहुवी समाज करना है ब्रह्म गेयम माने जो ब्रह्म जिसके ज्ञान का विषय है वो ज्ञान ऐसा है अकल्पकम अजम गेन्नम प्रत्यक्षते वो ज्ञान को ऐसा कहते हैं और अजम नित्यम वो ज्ञान अजम्मा है नित्य है नित्य अजयन अजम विभूत माने विषयों का ज्ञान जो होता है वो जन्य ज्ञान होता है नित्य नहीं होता अनित्य ज्ञान होता है जड ज्ञान होता है नष्ट हो जाता है तृतीय क्षण ध्वस्त ज्ञान से लक्षण तृतीय तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगी तो ज्ञान से लक्षण नहीं आए, ज्ञान का एक लक्षण ही ऐसा है तृतीय पहले पहले क्षण में ज्ञान पैदा होगा घट का ज्ञान पैदा हो गया दूसरे क्षण में उसकी स्थिति होगी तीसरे क्षण में नष्ट हो जाएगा वो ज्ञान ज्ञान जो होगा नष्ट हो जाता है उसके सदृश फिर दोबारा ज्ञान होगा अलग बात है कि वह ज्ञान नष्ट हो जाएगा तृतीय क्षण में उसका ध्वंसा आ जाएगा उसके प्रतियोगी ज्ञान बनता है ये ज्ञान का लक्षण है तृतीय क्षण वृत्ति धम से प्रतियोगि तुम ज्ञानस लक्षण माने विषयों का ज्ञान ऐसा होता है वो अनित्य ज्ञान है तृतीय क्षण में उसका अभाव सिद्ध हो जाता है अनित्य ज्ञान होता है किन्तु ये ज्ञान कैसा है नित्यम नित्य ज्ञान सप्तम ज्ञानवंतम ब्रह्म ऐसा है स्वरूप ज्ञान है विषय ज्ञान नहीं है अजे अजम विभुद्य कहते हैं अजेना ज्ञान जो अजन्मा ज्ञान है उसके द्वारा अजम ब्रह्मा ब्रह्म्य विशेषण जाता है जाना जाता है जाना जाता है अजेना अजम ब्रह्मा टिप्पणी एक नंबर क्यों अजम इति यदि पुनर्वचन करते कारिका में दो बार अजम अजम बोल दिया पूर्वार्ध में भी है उत्तरार्ध में अजम शब्द दिया पुनर्वचन नित्यत्व तो साधनाय ये जो ज्ञान को नित्यत्व तो सिद्धि के लिए दोबारा कहा गया वो नित्य के साथ में समान दिखाने के लिए अनुवाद मात्र अनुवाद मातम अजत्वाद नित्यम नित्य माने अनुवाद मात्र पूर्व में जो अजम कहा था उसी का अनुवाद किया है उत्तरार्थ क्यों माने अजत्वात नित्यम यह अर्थ लेना चाह रहे हैं अज होने से नित्य हो गया जो जन्म होगा तो अनित्य होगा क्योंकि जाते से ध्रुव मृत्यु ध्वंस होगा ही होगा उसका जन्म वाला ज्ञान नाशमान होगा इसलिए अजन्मा होने पर नाश नहीं होता जिस जन्म ही नहीं हो तो मरेगा भी नहीं हो मृत्यु नहीं हो उसकी न व्यर्थम इसलिए अजम पर दो कहने में कोई व्यर्थता नहीं है ऐसा कहा ठीपणी कहा श्लोक व्यावृत्याम संघाम आहस कारिका के द्वारा खंडनीय जो शंका है पहले शंका रखते हैं भाष्य में पूर्ववादी की क्या शंका है किसके लिए कारिका बनानी पड़ी किस शंका के समाधान के लिए कारिका बनाई जा रही है इसके लिए पहले शंका ग्रंथ को रखते हैं कहा पूर्ववादी कहता है यदि असद इधन द्वैतम क्यूकी मनसो यमन ही द्वैतम ने उपलब्ध बोल दिया है मने असत है ही नहीं बोल रहे हैं आप मनो मतम इधम द्वैतम यदि किंचित जो कुछ भी है मन, मन मात्र ही है मन नहीं है तो द्वैत नहीं है यदि असद असद्वैत असद वर्ग है यदि असत है नहीं है यदि ऐसी है तभी तब के नजम आत्मतत्व दुवित है किस साधन से जाना जाएगा उस आत्मतत्व मान ये की तो कहा द्वैत अद्वैत को जानना है तो द्वैत से ही जानना था द्वैत सारे मिथ्या हैं, मिथ्या से तो उसका जानकारी होगी द्वैत सारे मिथ्या है असत है तो ना? किस रन से के ना स्वम अजन्म आत्मतत्व अपना तो स्वरूप भूत अजन्मा आत्मतत्व है विभूत के ना विभूत थे किस साधन से जाना जाए क्यों साधन तो कोई रहे ही नहीं एक द्वैत एक अद्वैत द्वैत सारे मिथ्या असत है तो किस जाना जाएगा जाने के फिर आत्मा जानना संभव नहीं आत्मा को पूर्ववादी की शंका है उच्चते तिप, ना ना। नहीं चक्ष असत में चले गए किस कारण से जाना जाए, जाए? उसका उपकरण क्या है वो आत्मा ज्ञान के लिए साधन क्या है सब मिल नहीं सकता पूर्ववादी ने कहा तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते अरे बाबा उसके लिए करण की आवश्यकता ही नहीं है करणों की आवश्यकता किसके लिए विषय ज्ञान के लिए वो तो स्वरूप ज्ञान है उच्चते सिद्धांत कहते उच्चते ग्रंथ से उत्तर दिया कहा जाता है, है? कैसा ज्ञान है, अकल ज्यान। ज्यान है।, है। वो कहते अकल्पकम ज्ञान विकल्प रहित ज्ञान है विषय विषय भाव शून्य ज्ञान है लौकिक ज्ञान नहीं है वो अकल्पकम सर्वकल्पना वर्जितम उस ज्ञान में कोई कल्पना नहीं हो सकती है घट ज्ञान में घट की कल्पना होती है पट ज्ञान में पट की कल्पना होती है कि आत्म ज्ञान में कोई कल्पना नहीं है सर्वकल्पना वर्जितम तीन तीन की टिप्पणी मनोबध अवस्थान्तर कल्पना रहित जैसे मन दूसरे रूप में हो जाता है द्वित रूप में हो जाता है ऐसा अवस्थान कल्पना से रहते कैसे यथा मन कानेकाकारावस्थम बहते जैसे मन अनेक आकार से आकारित तो, होते रंजित हो जाता है कभी कामाकार कभी क्रोधाकार कभी लोभाकार वृत्तियां अनेक वृत्ति बनाता है काम क्रोध लोभ मोहम्मद मत, मत नाक्षरी इत्यादि से युक्त तो होता है वृत्ति बनाता है भिन्न अवस्था में चला गया अपने अवस्था को छोड़कर पूर्व अवस्था को छोड़कर रूपांतर में चला जाता है न तथा आत्म ईदम या आत्म स्वरूप ऐसा नहीं है बदलता नहीं है जैसे मन बदलता रहता है कभी कामाकार कभी क्रोधाकार कभी लोहाकार कभी गुहाकार हो जाता है ऐसे हाँ। परिणाम हो जाता है उसका ऐसे आत्मा में ऐसा परिणाम नहीं होता न तथा ईदम आत्मस्वरूपम ज्ञानम परिणामी जैसे मन परिणामी है कभी कानाकार वृत्ति में परिणत होता है कभी क्रोधाकार में होता है आत्मा इस परिणामी नहीं है वे कहा अतएव अजम कहा इसलिए परिणामी नहीं है आत्मा आत्मा आत्मज्ञान इसलिए क्या है अजन्मा है ज्ञान अतएव अजम इसी कारण से कल्पना वर्जित है परिणामी नहीं है वो परिणामी न होने के कारण से अतएव अजम अजन्मा है ज्ञान यह अजम्म ज्ञान है कहा अतएव अपरिणामी टिप्पणी कहा परिणामी होने के कारण से अजन्मा है जो बदलता रहता है मन जैसे बदलता है परिणाम है तो वो अजन्मा नहीं है ये अजन्मा है क्यों परिणाम नहीं होता अतएव अजम ज्ञानम जप्ति मात्र केवल ज्ञान स्वरूपी है वो ज्ञप्ति का अर्थ केवल भाव में प्रत्यय दिखाया जब धातु से कर दिया तीन प्रत्यीन प्रत्यय किया है भाव में दिखाया तीन प्रत्यय भाव में है ज्ञान स्वरूपी है वो ज्ञान परमार्थ सता ब्रह्म अभिन्न वो ज्ञान कैसा है कहते हैं ज्ञ इसका ज्ञाय क्या होगा परमार्थ सद्रह्म होगा ज्ञेय ज्ञान का ज्ञान परमार्थ सता जो पारमार्थिक सद है त्रिकालावादित सद ब्रह्म है, है उससे अभिन्नम प्रतक्षते अभिन्न कहा जाता है कहते हैं कौन कथा प्रतक्ष के ब्रह्मविद ब्रह्मविदता लोग ऐसा मानते हैं वो ज्ञान ज्ञ से अभिन्न है और अजन्मा है अकल्पक है विकल्प रहित है माने विषय और विषय भाव दो नहीं बनता है मन जैसा नहीं कथ यंती पांच के टिप्पणी ब्रह्मविद कथयंती माना विद्वत अनुभव सिद्धम विधि माने विद्वानों के अनुभव से सिद्ध है ये बात वो तो ज्ञान में विषय विषय भाव नहीं होता ये विद्वत मान जो वेदांत के मर्मज्ञ लोग हैं उनके अनुभव सिद्ध है वो ऐसा देखते हैं इसको अनुभव में लाते हैं हमारे अनुभव में भले न माने उन लोगों के अनुभव नहीं बात है सबके अनुभव नहीं आता जैसे गुड़ खाने का जो स्वाद का अनुभव होगा उसी को पता लगता है दूसरे को नहीं लगता गुड़ का स्वाद जो खाएगा उसी को स्वाद बोलेगा इस प्रकार जो उस स्थिति में पहुंचे हैं उनका अनुभव ऐसा बताता है जैसे अभिन्न ज्ञान होता है ताजा बजान उसी प्रकार में पहुंचे हुए लोग जानते हैं दूसरे लोग नहीं जानते <coughs> अच्छा, आगे कहते हैं नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विपरीलोपो विद्य थे इत्यादि है श्रुति है विज्ञाता का जो विज्ञाति है विज्ञाता माना जानने वाला का जो ज्ञान है स्वरूप ज्ञान है उसका विपरीलोपो अभाव कभी नहीं होता उसका जैसे दृष्टांत देते हैं अग्नि यह दृष्टांत है वह अविनाशित्वाद शब्द आता है मंत्र में किंतु पर दृष्टांत कि अग्नि उष्णता जैसे अग्नि की उष्णता हाँ, का लोप कभी नहीं होगा यदि अग्नि है तो उष्णता जरूर होगी यदि ब्रह्म है जानने वाला ब्रह्म है तो ज्ञान जरूर है नहीं विज्ञातुर विज्ञातर विपरीत को विद्यते अविनाशित्वाद ऐसा मंत्र आता है वो अविनाशी विज्ञाप्ति है वो ज्ञाता का जो विज्ञान है उसका लोप नहीं होता अग्नि उष्णव यह है जैसे अग्नि है तो उष्णता रहेगी रहेगी माना अग्नि को कभी व्यविचार नहीं कर सकती उष्णता ठीक इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान कभी व्यविचार नहीं कर सकते अविनाशी है आत्मा अविनाशी है तो ज्ञान भी अविनाशी है छह नंबर की डिपेंड विज्ञा तो सर्वप्रकाशक विज्ञाता या कौन है नई विज्ञात और विज्ञात ये जो अर्थ करने जा रहे हैं उसका अर्थ करते हैं विज्ञात बने सर्व प्रकाशक्रम्ह जो संपूर्ण जगत का प्रकाशक ब्रम है सारे वस्तु तो उसी से प्रकाशित हो रज्जु से सर्प प्रकाशित होता है यदि रज्जु न हो तो सर्प प्रकाशित नहीं हो पाएगा अधिष्ठान से आरोपित वस्तु तो प्रकाशित होता है अगर अधिष्ठान तो उसका स्वरूप कहाँ मिलना है आरोप का स्वरूप नहीं मिलेगा अधिष्ठान के तो ब्रह्म जगत का अधिष्ठान है तो वो इसलिए सर्व प्रकाश हो जाता है और ज्योति ब्राह्मण में सिद्ध तो करके छोड़ दिया है गिरधार रहता है ज्योति ब्राह्मण है वही है सबका प्रकाशक वही है इसलिए स्वप्न अवस्था में ले जाकर कहा अत्र एयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इत्यादि स्वप्न अवस्था में ले जाकर दिखाया जागृत अवस्था में भौतिक ज्योति से क्रिया हो रही है या मैंने आना जाना बैठना उठना जो क्रिया चल रही है प्रकाश के बिना क्रिया नहीं होगी जहां जहां क्रिया होगी वहां वहां प्रकाश रहेगा प्रकाश के बिना क्रिया नहीं हो सकती बैठने के लिए भी आपको प्रकाश चाहे देख करके बैठेंगे आप कोई तो खतरा तो नहीं उठते समय ठोकर तो, तो नहीं लगेगा प्रकाश के बिना कैसे उठेंगे आप प्रकाश के बिना हो नहीं सकता तो ये ये जो क्रिया में प्रकाश दिख रहा वो है वो वो प्रकाश क्या चीज है वह विचार किया जागृत में छानबीन करना मुश्किल हो गया भौतिक प्रकाश साथ में है आत्म प्रकाश से हम क्रिया कर रहे हैं या भौतिक प्रकाश से जागृत अवस्था में देखा मैंने दिन में देखा सूर्य आदि का प्रकाश दिखाई पड़ता है तो लोग बोलते हैं सूर्य के प्रकाश से हम काम कर रहे हैं ऐसा समझते हैं किंतु तो वहां भी नहीं होता और आगे ले जागे रात्रि में दिखाया चंद्र के प्रकाश से चंद्रमा तो का आर्जा आदि का प्रकाश से काम होता अग्नि अग्निज्योति कहा हुआ है अग्नि भी न हो शांत हो अमास्या के दिन हो चंद्रमा आदि न हो अग्नि आदि भी हो बाघ ज्योति बता दिया वहां वाणी से प्रकाशित होता है कोई अंधेरे में फंसा हुआ आदमी होगा मैं फंसा हुआ हूं कोई बचाओ बोलेगा चिल्लाएगा वो कोई ना कोई सुनता है इस तरफ आजाओ बोलता है उसके बाणी इसके लिए प्रकाश करेगी दिशा का ज्ञान हो जाता है उसके बाणी से जिधर आजाओ करके जो बोलेगा उसके से जो फंसा हुआ व्यक्ति ज्ञान होता, होता है उसी तरफ चला जाता है वही प्रकार से बाघ प्रकाश से उसके व्यवहार हुआ जाने का व्यवहार होता है अथवा वो फंसा हुआ व्यक्ति बोलेगा मैं फंसा हुआ हूँ वो जो सुनेगा वो उसी दिशा में आएगा उसमें जो क्रिया हो रही है इसके बाही प्रकाशित कर रही वो भी नहीं फिर स्वप्न में ले गए स्वप्न में न बाणी है न इंद्रिया है न कोई है न अग्नि है न सूर्य है न चंद्र है कुछ भी नहीं है वहां भी क्रिया हो रही है जैसे जागृत होता है वहां भी क्रिया होती है चलना उठना बैठना खाना पीना दूर देश जाता है वापस होता है सब क्रिया हो रही है उसके प्रकाश कौन क्योंकि प्रकाश के बिना क्रिया नहीं हो सकती यत्र यत्र क्रिया तुम तत्र प्रकाश करता हूं ये व्यापति है तो उस उसमें कहा अत्र पुरुष है स्वयं तो वहां कोई सूर्य नहीं चंद्र नहीं अग्नि आदि भी नहीं है बाघ आदि भी नहीं है तो इस स्थिति में ये जो आत्मा है स्वयं प्रकाश होता है अपने प्रकाश से क्रिया होता है तो यहाँ बोला चाहते हैं विज्ञात और विज्ञातिर आदि का अर्थ कर रहे हैं नई विज्ञात और विज्ञातिर विपुलते अग्नि उष्णव जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि को छोड़ नहीं सकती है अग्नि है तो उष्णता है इसी प्रकार को त्रिकाला है तो वहाँ विज्ञान है टिप्पणी में बोलते हैं इसी का विज्ञातु सर्व प्रकाश प्रकाशक्रह्मातु शब्द का अर्थ है सर्व जगत का अधिष्ठान जो ब्रह्म है प्रकाशक अधिष्ठान या अधिष्ठान प्रकाशक है किस रूप से अधिष्ठान रूप से प्रकाशक है ब्रह्म रज्जु सर्प का प्रकाशक है यदि रज्जु रहो तो सर्प प्रकाशित नहीं होगा सर्प वो देखने के लिए रज्जु की आवश्यकता है रज्जु रहो तो सर्प का शरीर ही नहीं कहां से वो प्रकाशित हो रहा है अधिष्ठान प्रकाशक होता है सर्व प्रकाशक संपूर्ण जगत का प्रकाशक ब्रह्म है वेदांत वेदांत से जाना जाता है सर्व प्रकाशक ब्रह्म का ज्ञान होता है वेदांत से उपनिषदों के बाद दिन से ज्ञान होगा ना कि आंख का विषय नहीं देखकर के ब्रह्म दिखाई पड़े ऐसा नहीं है वो तो उपनिषद के माध्यम से होना यदि होगा तो वेदांत व्यक्तित्व विज्ञान शब्द इसलिए विज्ञान वेदांत के द्वारा वेद होने से विज्ञाति शब्द से कहा उसको नहीं विज्ञान विज्ञान रूपये ज्ञान स्वरूप इसलिए कहा वेदांत के द्वारा जानना होता है समझना होता है लक्षण विज्ञाति शब्द से कहा विज्ञाति शब्द से ज्ञान अनया जो ज्ञान है ये विज्ञप्ति रूप अनया माने विज्ञप्तिया विज्ञप्ति शब्द का तृतीय अनाया करके बोला हुआ है विज्ञप्तिया तत्स्वरूपत्व बोधनात् विज्ञप्ति द्वारा आत्मस्वरूप का बोधन होने के कारण अश ज्ञान अभिन अभिन्न जेय ये जो विज्ञप्ति है इसका ज्ञान अभिन्न ज्ञाय शब्द तो है भिज्यातु, भिज्यात इसलिए अस्यादलिंग में बोल रहे हैं दृष्टि लास्ट में कहते हैं आगे विज्ञान आनंदम ब्रह्म तो विज्ञान स्वरूप ब्रह्म कैसे कहा सामनाधिकार विज्ञान आनंदम ब्रह्म पराय इत्यादि परसाधन विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ऐसा कहा है समानाधिकरण जो विज्ञान है तो आनंद रूप ब्रह्म वही है ब्रह्म और विज्ञान में भेद नहीं है एक ही है ऐसा दिखाया समानाधिकरण दिखाया जैसे घट कलश बोलते हैं घट और कलश शब्द दो प्रयोग हो गया किंतु एक ही होता है घट बोलो कलश बोल। बोलो पर्याय शब्द है विज्ञान बोलो चाहे ब्रह्म बोलो एक ही है पर्याय वाचक है समानाधिकरण है इसी प्रकार सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म तैयारी ब्रह्म विदा अपने दि परभ लेकर के बोला सत्यम ज्ञानम आनंदम समान आदि कर रहा है सत्यम प्रथमानता ज्ञानम प्रथमानता आनंदम प्रथमानता ब्रह्म प्रथमानता वो सत्य स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है आनंद स्वरूप है ऐसे तो कहा उसको केवल इत्यादि इत्यादि स्त्रुति से ज्ञान और ब्रह्म में भेद नहीं दिखता आदि भी और भी सारी श्रुतियां है और भी सारी स्तियां मिलेगी ये तो नमूना के लिए दे दिया दो तो इन श्रुति से क्या सिद्ध होता है वो ज्ञान में और ज्ञय में भेद नहीं दिखता क्यों अभेद करके श्रुति बोल रही है तस विशेषण उसी का ज्ञान का और विशेषण है क्या है वो का? ब्रह्म ये विशेषण है ब्रह्म है जिसका जिस ज्ञान का विषय ब्रह्म बना हुआ है बहुबरी समास ज्ञान से त्रमगेय ऐसा ज्ञान ब्रह्मगेय कहा ब्रह्म ज्ञे है जिसका स्वयं तदम स्वस्थ में टिप्पणी दो नंबर की है ब्रह्मस्वरूप को भूत से ज्ञान स्वस्य सो अपना विषय है ब्रह्म ही है ब्रह्मस्वरूप जो ज्ञान है उसका माने ज्ञान भिन्न नहीं है स्वस्य माने वही ब्रह्मरूपी ज्ञान है वो ऐसे कार्य स्वस्य कर दिया जाकर स्वयं ज्ञान ब्रह्मस्वरूप है उसका तद इदम ब्रह्म को ज्ञान को तदिदम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्म ज्ञ कहते हैं है ब्रह्मज्ञान में ब्रह्म ब्रह्म है जिसका ऐसा अर्थ करना है औष्णस से ही वह कहते हैं जैसे देखो उष्णता अग्नि से अभिन्न है औष मे उष्णत्व तो को पुंज को ही अग्नि बोलते हैं वैसे विज्ञान के पुंज को ही ब्रह्म कहते हैं विज्ञान और ब्रह्म दो शब्द से बोला जा रहा है जैसे अग्नि और उष्ण दो बोलते हैं किन्तु एक ही चीज है, है। उष्णता के जो पुंज है उसी का नाम अग्नि है अग्नि अतिरिक्त तो कुछ नहीं है उष्णता के पुंज ही होता है उसे विज्ञान का पुंज है ब्रह्म विज्ञान घन ऐसा कहा हुआ है विज्ञान का माने वो विज्ञान का पुंज है वो ये जिधर भी देखो विज्ञान ही मिलना उसमें बाहर भीतर जैसे लवल घन होता है वैसे विज्ञान का विज्ञान स्वरूप है वो तो ब्रह्म ज्ञा मान औष अग्नि जैसे औष्णता अग्नि स्वरूप ही होता है भिन्न नहीं होता औषण और उष्णता में स्वरूप नहीं है ठीक इसी प्रकार हाँ। अभिन्न जैसे उष्णता और अग्नि में अभेद है इसी प्रकार उस विज्ञान में ब्रह्म में अभेद है इसलिए कहा ब्रह्म ज्ञान कहा ब्रह्मेय है जिसका एक ही कहा तीन चार की टिप्पणी औष्णश यथा औष्णस्य तथा ज्ञान से दि ज्ञानोपमान ज्ञान के लिए उपमा हो गया उष्णता जिस प्रकार उष्णता है उसी प्रकार ज्ञान है कहा उष्णता का पुंज को अग्नि बोलते हैं ज्ञान के पुंज को ब्रह्म बोलते हैं ज्ञान उपमान में ले अग्निवदी अग्नौ इव इतर जैसे अग्नि में उष्धा वैसे ब्रह्म में ज्ञान एक ही चीज है ये सपनता अग्निवृद्ध में जो बती है अग्निवत अतिदेश करके बोला जैसे अग्नि उसी प्रकार अतिदेश सूत्र है कौन है तत्र तस्वीर सूत्र आता है तेरह क्रिया तुल्यम चेत बती पहला सूत्र उसके बाद तत्र तश्यव तत्र तत्र अग्नि अग्नौ इव अग्निवत अग्नि के समान ऐसा कहा ये टिप्पणी कार में जो बती है सप्तमनता है तत्र सूत्र है व्याकरण में पूर्व सूत्र होगा तेन क्रिया तुल्यम ची बती।, बती आएगा उसके बाद तत्र त्रीव तस्व दो अर्थों में बती होता है तत्र आए कहा सप्तिनता बती यथा अग्नव जैसे अग्नि में उष्णता है ना अग्नव तथा ब्रह्मी ब्रह्मोपमान प्रम्ण। जैसे अग्नि में देखते हैं उष्णता से अभिन्न है उसी प्रकार ब्रह्म यही सही है ब्रह्म उपमान हो जाएगा ना बती इवाध्याम है यहाँ भाष्य में एक बती लगा दिया और एक इवा लगाया हुआ है तो पुनरूक्ति दोष की संभावना कोई करे तो करें नहीं होगा एक माने भिन्न भिन्न थोड़ा अंश भेद करके अर्थ कर दिया गया है ईव से लेना है ज्ञान का उपमान बनाना उपमा तो बनाना और बति से लगाना अग्नि को उपमा बनाना ब्रह्म उपमा बनाना ये कहा इसलिए भाष्य में जो कहा था औष इग्निवत इव लगाना और बत लगाना एक ही अर्थ होता है तो इवा और बत दो, दो क्यों दो लगा दिया भाषा आदमी पुनरोक्ति के लिए शंका नहीं कर सकते थोड़ा भेद हो जाता है कहा माने तथा यथा तो क्या होगा ये षष्ठी से तेखस ज्ञान से ज्ञान उप ज्ञान से ओष्ण तो अग्नौ अग्निबद अग्नि के समान अग्नि में आ जाएगा आगे सप्त करेंगे जब तो यथा तथा प्रमणी व्यय हो जाएगा पहले सस्ते गठित बत्ती करना एक में और एक में सप्तम्त गठित बती करना तो भेद हो जाएगा पुनरुक्ति नहीं माना जाएगा एक अच्छा <सथित> अभिननम में चार गिट में ब्रह्मरूप गैया भिन्नम इत्यर्थ ब्रमरूप गे से अभिन्न है क्या समझ रहा था आगे भाष्य में तेना आत्मस्वरूपेण अजेना जो ज्ञान है आत्मस्वरूप ही है आत्मस्वरूप जो अजन्मा ज्ञान है ज्ञाने न तेना ज्ञान न वो जो ज्ञान है कैसा आत्मस्वरूपेण ज्ञाने न ज्ञान है न आत्मस्वरूप जो अजन्मा ज्ञान है उसके द्वारा अजम ज्ञम आत्मतत्वम जो अजन्मा ज्ञ है आत्मतत्व भी अजन्मा है और ज्ञान भी अजन्मा है उस अजन्मा ज्ञान के द्वारा जो ज्ञाय है आत्मतत्व अजन्मा उसको स्वयं है पीते स्वयं जाना जाता है उसके लिए कुछ जरूरत नहीं है सूर्य किससे प्रकाशित हो स्वयं प्रकाशित होता है वो तो प्रकाश स्वरूप है इसलिए स्वयं प्रकाश होता है उसके लिए टॉर्च आदि की आवश्यकता नहीं होगी सूर्य को प्रकाश करने के लिए क्यों वो तो? प्रकाश स्वरूप है इसलिए यहां पर आत्मा कैसा है ज्ञान स्वरूप है स्वयं प्रकाशित हो जाता है उसके लिए प्रकाश के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं मन आदि की जरूरत ही नहीं जो भी साधन है जो अविद्या के आरोप हटाने के लिए अविद्या हटाने के लिए है आवरण हटाने के लिए साधन है आत्मा प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं और आत्मा कोई प्राप्ति करने की वस्तु भी नहीं है वो प्राप्त है क्या प्राप्त करना उसको हाँ प्राप्त होता हुआ अप्राप्त जैसा हो रहा है जो अप्राप्त जैसा हो रहा है उसको हटाना है अप्राप्त जैसा किस कारण से हुआ है अज्ञान से उसको हटाने के लिए साधन साधन आत्मा प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं आत्मा हमारा स्वरूप भी है क्या प्राप्त करना स्वरूप तो प्राप्त ही होता है अप्राप्त नहीं वो तो उसके अप्राप्त जैसा बनके बैठा है किस कारण से बैठा है अज्ञान से ऐसा हुआ है जैसे कंठ चादी कर न्याय बोलते हैं गले में हार पहना हुआ है में भुल में चला गया गया हार खो बोलता है है चिल्लाता तो उस स्थिति किसी की नजर पड़ जाती है गले में हार इसका है अरे तेरे गले में हार है ऐसा बोल देगा बोलेगा भाई हाँ मिल गया मिल गया बोलता है क्या पहले मिला नहीं था क्या खोते समय हार खो गया था कि मिला था मिला हुआ है था वैसे तो कंठ कर न्याय लगाते हैं कंठ के हार खोने की तरह है गले में पहना हुआ है और मान लिया उसने ब्रह्म अज्ञान अवश्य मान लिया कि खो गया करके उसी बुद्धि को हटाना है जो खो गई हुई बुद्धि को हटाने के लिए वहां दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ी उपदेशक की जरूरत पड़ी अरे तेरे गले में बोलना पड़ेगा किसी को ऐसे यहां भी तत्व बशी आदि उसको बोलना पड़ेगा जो अपने को भूल चुका है अज्ञान के कारण भूल गया रूपांतर में पहुंचा हुआ है उसके निवृत्ति के लिए बोलना पड़ा एक तेना आत्मस्वरूप आत्मस्वरूपेण अजय ज्ञान जो आत्मस्वरूप अजम ज्ञान है उसके द्वारा अजम ज्ञम आत्म तत्व स्वयं विभुत स्वयं विशेष रूप से जाना जाता है अवगत जानता है स्वयं जानता है स्वयं को जानता है ऐसी स्थिति हो जाना जाता है नित्य प्रकाश स्वरूप सविता जैसे देखो सविता को प्रकाश करने के लिए दूसरे की आवश्यकता है क्यों नित्य प्रकाश स्वरूप सविता कभी प्रकाशित हो कभी अप्रकाशित हो उसको प्रकाश के लिए आवश्यकता है घट कभी प्रकाशित होता है टर्चा तो आदि जलाएंगे प्रकाशित हो गया कोई प्रकाश अप्रकाश अवस्था में अप्रकाशित हो जाता है प्रकाश के अभाव में उसके लिए तो प्रकाश की जरूरत है किंतु सविता कैसा है नित्य प्रकाश स्वरूप है उसमें किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है स्वयं प्रकाशित हो जाता है ठीक इसी प्रकार नित्य प्रकाश स्वरूप आत्मा है उसको प्रकाश करने के लिए कोई साधन की आवश्यकता प्रमाण आवश्यकता नहीं है वो जो प्रमाण आदि दिया जाता है किसके लिए अज्ञान निवृत्ति के लिए उसका अवरोध बना हुआ है जो उस प्रकाश के लिए भाष्य में क्या नित्य विज्ञान एक रस घनत् ज्ञानांतरम न अपेक्षते न अपेक्षते ज्ञानांतरम क्योंकि नित्य विज्ञान घन है एक रस है नित्य विज्ञान स्वरूप है विज्ञान का पुंज है वो आत्मा विषय इसलिए ज्ञान न ज्ञानांतरम अवेक्षा दूसरे ज्ञान की उसके प्रकाश की आवश्यकता नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं है वो ज्ञान स्वरूप ही है वृत्ति ज्ञान की आवश्यकता नहीं है उसकी ज्ञान स्वरूप है अपेक्षा एक पांची एक अभिन्न एक शब्द का अर्थ अभिन्न है वो ज्ञान और विषय में भेद नहीं है अभिन्न है अभिन्न एक रस का मत आनंद एक आनंद स्वरूप है वो दस शब्द का आनंद का इसलिए अन्य वृत्ति ज्ञान की आवश्यकता उसको नहीं है मैंने जन्य जो वृत्ति बनाना था उसकी आवश्यकता नहीं उसके प्रकाश के लिए प्रमाण जन्य वृत्ति की आवश्यकता दूसरे के लिए है ठीक है मनो मुख्य द्वैत से असत्व व्यंजका भाव न आत्मबोध संभवती मनसा एवं अनुद्रष्टे मनसस् असत्व अंगीकारात पूर्वादि की शंका है जो भाष्य में शंका दी थी उसने यदि असत इतम द्वैतम तरीके नजम आत्मकथम विभुत थे ये जो शंका है इसको खुलासा करते हैं टिप्पणी टिका नहीं सीधा मनोमुखी से द्वैत्य मन प्रधान है द्वैत में मुख्य माने प्रधान मन प्रधान जो द्वैत है मन के लिए करके जितने भी विषय है द्वैत्य असत्य न होने पर मन नहीं तो द्वैत में ही बोल दिया आप मन से बाबे द्वितम बोला तो मुख्य प्रधान ही चला गया तो वस्तु नहीं रहे तो मन मुख्य मनोप्रधान जो द्वैत है न होने पर असत होने पर व्यंजक भाव उस आत्मा को प्रकाश करने के लिए व्यंजक नहीं है व्यंजन चाहिए अंधेरे में घट पड़ा होगा टॉर्च की आवश्यकता है ही नहीं से का काम का करने वाला कोई वस्तु नहीं सब द्वैत हो गए वो तो असत है सर बाकी अद्वैत को प्रकाश कौन करेगा द्वैताभाव हो रहा है तो कौन प्रकाश करेगा यही है मनोमुख्य से दवित असत मनोप्रधान जो द्वित असत होने पर व्यंजक व्यंजका व्यंजक नहीं है आत्म प्रकाश के लिए कोई व्यंजक प्रकाशक वस्तु नहीं है इसलिए ना न आत्म आत्मबोध संभव ज्ञान होना संभव नहीं है अधेरे में घट पड़ा होगा वो प्रकाश के बिना देखा ही नहीं पड़ेगा वो घट ज्ञान नहीं होगा इसी प्रकार यहां भी ऐसा ही है ये बोलता है गुरुवार कि, कि वहां पिछय स्वयं प्रकाश है नहीं समझता अधेरे का घट में और आत्मा में भेद यही है अधेरे का गट जड़ है उसके स्वयं प्रकाश नहीं है उसके लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता है प्रकाश दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होगा कि दीपक आदि होता है उसके लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती वैसे भी है वो नहीं समझता क्यों श्रुति ने भी बोल दिया मनसा एवं अनुद्रष्टभ बोला है मन से ही देखना चाहे मैंने वृत्ति कौन बनाएगा तो मनी बनाएगा और कोई साधन नहीं वृत्ति बनाने के साधन मनी ही कहा है उस वृत्ति का तात्पर्य अविद्या अविद्यावृत्ति में तात्पर्य है मनसाह ऐसी स्मृति है किंचन इत्यादि स्मृति है मन से ही देखना चाहिए कहा है ऐप आपका देखना है तो किस किसाधन से मन से ये बताया हुआ है पूर्वाधिक का। है और मनस असत्व आपने मन को असत घोषित कर दिया है स्वीकार कर दिया बोल रहा है सिद्धांत को पूर्वाधिक होता है इसलिए उसके लिए साधन क्या होगा व्यंजन क्या होगा ये पूर्वाधिक शंका है साध की टिप्पणी मनोअरिक्त हमें व्याद केन्द्र अभिवंजक के विद्यास हो सिद्धांत की एक देशी शंका कर दे भाई मन से अतिरिक्त तो कोई वस्तु एक को होगा उसको प्रकाश करने के लिए अभिव्यंजक कोई बन जाएगा सिद्धांत तो नहीं बोलते हैं तो एक देशी जो बोलेगा कोई मन से अतिरिक्त तो कोई अभिव्यंजक हो जाएगा कोई ये शंका करे तो बोलेगा नहीं मन से अतिरिक्त में उसके लिए तो एक ही बोला हुआ क्या बोला मनसाएव अनुद्रष्ट पूर्व ने बोला है ठीक है मन से ही देखना चाहिए कहा मनसा इतने इतने तो, है मनसाएव इंद्र दृष्टव इंद्रित श्रुति अब सिद्धांति बोलते हैं भाई वो जो मनसाएव अनुद्रष्ट को श्रुति हमारे लिए भी है हमें भी अर्थ घटाना होगा सिद्धांति को भी कहते ये श्रुति इसके लिए है कि पड़ी खुलासा करते हैं सिद्धांति गौर से मनसा मनसायु अनुष्ठी श्रुति वृत्ण भंजकत्व मात्र बोर्थ न परिवर्स न तो मन में जो वृत्ति बननी है वृत्ति से क्या होगा आवरण का भंग करने में तात्पर्य आत्मा प्रकाश के लिए वो नहीं है मन नहीं है आवरण जो अज्ञान है उसके भंग करने के लिए अज्ञान निवृत्ति में चैता है मन से देखना माने मन में वृत्ति बना करके अज्ञान हटाना उसमें तात्पर्य ये, ये तात्पर्य कहा मनसा युव अनुकृष्ट में श्रुति स्तु आवरण भंजकत्व मात्र बोधन परिवर्शन इसमें तात्पर्य इसी में है उसका ब्रह्म प्रकाश करने में देखने में तात्पर्य नहीं है अज्ञान हटाने में तात्पर्य है वृत्ति बनाना है इसलिए अज्ञान हटना है न ब्रह्म प्रकाशकत्व अभिधातो अलम विवाह ये यहाँ विचार करना चाहिए ब्रह्म को प्रकाश करने में समर्थन नहीं होगा वो वृत्ति मन समर्थन नहीं होगा आवरण हटाने के लिए माने मन से देखना होगा <coughs> तो मन से जानना माने सतुगुणी मन बना करके वृत्ति भंग करना होगा आवरण भंग करना होगा यह कहना है अच्छा आगे बोलते है, भाई। हैं टीका सिद्धांत कहते हैं देखो भाई उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता रहे स्वरूप भूते न ज्ञान आत्मनो अभूत संभव आप जो स्वरूप तो भूत ज्ञान है वो तो प्रकाश रूप स्वयं प्रकाश वस्तु है तो इसलिए ज्ञान जो है स्वरूप भूत ज्ञान है उसी के द्वारा प्रकाशित हो तो जाएगा ब्रह्म तो अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है दिया जैसा है दिया अपने प्रकाश से प्रकाश तो प्रकाशित दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है घट के लिए जरूरत है दिया के लिए नहीं है ठीक है इसी प्रकार पर बायस स्वरूपभूत ज्ञान है नहीं वो आत्म स्वरूप ज्ञान के द्वारा तो आत्मा का ज्ञान हो सकता है इसलिए न अतिरिक्त मन से अपेक्षा इसलिए अतिरिक्त में मन की अपेक्षा नहीं है वहां अतिरिक्त की अपेक्षा नहीं है अतिरिक्त जो मन है उसकी अपेक्षा नहीं है अभिव्यंजक के रूप में मन की जरूरत नहीं वहाँ एक उत्तर आह उच्चत ग्रंथ से कहा उच्चत अकल्पम इत्यादि भाष्यार्थ कर दिया आगे टीका मिलते गेया भिन्नम ज्ञान गेय से अभिन्न ज्ञान बताया माने जो बाह्य ज्ञान होता, होता है भौतिक ज्ञान होता है ज्ञ अलग होता है ज्ञान अलग होता है यहाँ पर ज्ञान और ज्ञाय एक ही चीज है सत्यम ज्ञान आनंदम ब्रह्म इत्यादि स्मृति सिद्ध करती ज्ञान स्वरूप है ज्ञान और गय ब्रह्म विभेद नहीं दिखाती है गेया भिन्नम ज्ञानम इतना स्मृति है ग्याभिन्नम प्रत्यक्षते कहा तो वो जो ग्याय से अभिन्न कहा है तो कैसे किस आधार पर कहा होगा कार्य कहते हैं स्त्रुति के आधार पर कहा तो स्त्रुतियां देते हैं नहीं इत्यादि कहा नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विपरीप विद्यते अग्नि उष्णव इत्यादि तो स्तुतियां दिया गई है सती अग्नऊ तदात्मक औष्णम न विपर लुप्त थे जैसे अग्नि के होने पर वो अग्निस्वरूप जो उष्णता है उसका अभाव नहीं हो सकता मान उष्णता के पुंज को अग्नि कहते यदि अग्नि है तो उष्णता जरूर है ब्रह्म है तो ज्ञान जरूर है वो भेद नहीं एक ही चीज है वो ज्ञान पुंज को ही ब्रह्म मानना है और अग्नि उष्णता के पुंज को जैसे अग्नि मानते हैं तो अग्नि है तो उष्णता है यदि उष्णता न हो तो, तो अग्नि का स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा इसी प्रकार ज्ञान न हो तो ब्रह्म ही नहीं रहेगा ब्रह्म को तो सत्य माना हुआ है ना सभी बारी तो ज्ञान स्वरूप है एक कहा सती अग्रऊ जैसे अग्नि के होने पर तदार्त्मक औष्ण हो अग्निस्वरूप जो उष्णता है विपरी लुप्त थे उसके विपरीत भाव नहीं होता अभाव नहीं हो सकता उसका तथा ये यहां भी ऐसा ही है ब्रह्म है तो ज्ञान जरूर है क्यों ज्ञान का पूंज ही ब्रह्म होता है विज्ञान घन एव ऐसा है क्या आया विज्ञान घन एव विज्ञान स्वरूप ही है वो विज्ञान से अतिरिक्त ब्रह्म नहीं है इसलिए ज्ञान्न प्रत्यक्ष थे कहा तो ग्ञ से अभिन्न ज्ञान है तथा आठ की टिप्पणी तथा सती विज्ञातरी विज्ञाता के होने पर है, सब तदात्मिका विज्ञातिर निल वो जो विज्ञाता स्वरूप जो है ज्ञान है उसका लोप नहीं होता एक अर्थम उदाहरती दृष्टान इसी का दृष्टान दिखाते हैं कहा नी विज्ञातिरिज्ञा विपरूपिनाशिव इत्यादि टीका में आगे प्रज्ञान ब्रह्म इत्यादि श्रुति संग्रहार्थम आदिपदम तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुति भ्यार आदि लगाया आदि से क्या लेना प्रज्ञान ब्रह्म कहा है में प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसा दिया ब्रह्म क्या है प्रज्ञान रूपी ब्रह्म होता है जो ज्ञान स्वरूप है वही ब्रह्म है ऐसा कहा प्रज्ञानम प्रथमांत ब्रह्म भी प्रथमांत समानिकरण है प्रज्ञान और ब्रह्म विभेद नहीं है एक ज्ञाया ज्ञे भिन्नम स्पुर ज्ञा अभिन्न है कहा उसको स्पष्टीकरण करते हैं तस्य तस्व इत्यादि तस्य जो उसी माने ब्रह्म से अभिन्न जो ज्ञान है उसी का ब्रह्म ज्ञे का ब्रह्म ज्ञे है जिस ज्ञान का माने स्वस्थ स्वरूप ज्ञान का तस्य तदिद्रेय औष्ण्य अभिन्न कहा जैसे उष्णता अग्निश अभिन्न है उसी प्रकार ज्ञान भी भ्रम से है एक ही ज्ञान और ज्ञेय में भेद नहीं है एक है इत्यादि आत्म निवय अवगतिप्वा अर्थकरापेक्षा दृष्टान आत्मा स्वयं ज्ञान स्व अवगति तो ज्ञान ज्ञानस्वी ना अर्थांतर अपेक्षा मन आदि की कोई आवश्यकता नहीं है उसको प्रकाश करने के लिए अन्य विषयों की अपेक्षा नहीं है उसको स्वयं माने ब्रह्म आत्मा को प्रकाशित होने के लिए घट को अपने प्रकाशित के लिए प्रकाश की आवश्यकता है अपेक्षा रखता है नहीं तो अंधेरे जल है तो दिखाई नहीं किंतु तो यहाँ ज्ञान स्वरूप ही है आत्मा न स्वयम अवगत रूपत्वाद आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है ये जो श्रुतियों के द्वारा सिद्ध हो रहा है विज्ञान महानंद इत्यादि सिद्ध हो रहा है न अर्थांतर अपेक्षा अन्य विषयों की साधन की अपेक्षा नहीं है उसकी दृष्टानी विषय को दृष्टान करते हैं नित्य इत्यादि का नित्य प्रकाश स्वरूप सविता जैसे नित्य प्रकाश स्वरूप सविता है उसके लिए प्रकाश के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं है ठीक इस प्रकार नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा है उसके लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है ज्ञान की आवश्यकता नहीं उसकी अर्थांतर अपेक्षा स्व अवगत हो अपने ज्ञान में अन्य की प्रकाश की अपेक्षा नहीं वृत्ति की अपेक्षा नहीं है उसको अपने ज्ञान में स्वयं के ज्ञान में क्यों ज्ञान स्वरूप ही जैसे सूर्य माने प्रकाश स्वरूप होने से उसके अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है ठीक इस प्रकार ज्ञान स्वरूप होने के कारण अन्य ज्ञान की अपेक्षा उसको नहीं है तो साधन की अपेक्षा नहीं उसके लिए साधन निरपेक्ष होता है साधन से जाना जाए वो आपका नहीं होता साधन निरपेक्ष है जानना मैंने आय अपना स्वरूप ही है अप्राप्त है न प्राप्त है तो तो बुल बुल खाली न ज्ञान उसको हटाने के लिए साधन जितने भी साधन है उसके लिए <coughs> अच्छा। मोक्षमाण से आगे की क्या मैं कहते मोक्षमाणस ज्ञान फलम स्वर्गवत न परोक्षम किन्तु तृप्तिवत प्रत्यक्षम ज्ञान का फल जो होगा एक आनंद की अनुभूति होगी जो भी होगा मोक्षमाणस्य जो तो मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति का मोक्ष में बैठने वाला जो व्यक्ति होगा उसका ज्ञान पर जो मोक्ष रूप में बैठा हुआ है जिसका उसका ज्ञान का फल स्वर्गवत न परोक्षम जैसे स्वर्ग परोक्ष फल होता है अभी नहीं है जाना जाता अभी यहां किन्तु बाद में फल मिलता है किंतु ऐसा नहीं है स्वर्ग परोक्ष फल वाला नहीं है किंतु तृप्तिवत्त प्रत्यक्षम जैसे भोजन करते हैं तो साथ साथ तृप्ति होती है इसी प्रकार माने जैसे जैसे ज्ञान आत्मज्ञान होगा उसी समय आनंद की अनुभूति होगी अपना स्वरूप का अनुभव अनुभव बता रहेगा या ऐसा ज्ञान है प्रत्यक्ष है ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान नहीं है स्वर्ग जैसा सुन लिया उसमें लग गया ऐसा नहीं है यहां तो आप करके देखें अगर ज्ञान होगा तो आनंद साथ में मिलेगा ही मिलेगा स्वरूप ज्ञान यदि होगा तो उसका जो स्वरूप है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म आनंद आदि आनंद ब्रह्म आनंद का भाषित होगा ही होगा आनंद आदि ऐसा ज्ञान है प्रत्यक्ष है कह ज्ञान फलम स्वर्गवत न परोक्षम किंतु तृप्तिवत प्रत्यक्षम कहते हैं जैसे भोजन करते हैं तो तृप्ति साथ साथ होती है उसके लिए नहीं कि बाद में कालांतर में हो स्वर्ग तो कालांतर में मिलना है ऐसा नहीं है तृप्ति भोजन करेंगे साथ साथ तृप्ति है वैसे यहां भी जैसे ज्ञान होगा वैसे आनंद का अनुभव होने लग जाएगा एक साथ है भोजन में और तृप्ति में कुछ फर्क नहीं होता जैसे जैसे ग्राह डालते गए वैसे वैसे तृप्ति होती गई एक साथ है वैसे यहां भी है एक आधी अत्य पृथक ज्ञान फल से मनोनिरोध्य प्रत्यक्ष सत्ता प्रसंग प्रकृति इसलिए प्रकृति जो ज्ञान है माने आत्मा का जो ज्ञान है प्रकृति आत्मा है उसका ज्ञान का जो फल होगा आत्मज्ञान का फल जो होगा मनोनिरोध है माने मनोनिरोध प्रत्यक्ष करने के लिए मनोनिरोध का प्रत्यक्ष होगा आत्मज्ञान होगा मनोनिरोध का प्रत्यक्ष होगा मन कैसा निरोध होगा गया प्रत्यक्ष होगा उसको प्रसंग का लाते हैं ये से इत्यादि बोलते हैं कि टिप्पणियाँ हैं आठ की ट्पणी मोक्षनाश मोक्षमाणश इत्यत्र मोक्षमाणश पाठान परम ये जो मोक्षमान जो बनाया है बुझ धातु ये बुझ धातु है इससे गुहादि का धातु है शानच किया लत ला करके शानच किया शानच करके बना दिया सब आ गया है गुण होकर के मोक्ष बना वोच आगे शेयर रहेगा वो मोक्ष बन जाएगा दूसरा होगा मोक्ष शब्द बनेगा तौ सदबा सूत्र है लिटा सूत सदबा तौ सत बोलते हैं पहले सूत्र आता है सत्री सत्र को सत बोलते हैं व्याकरण और उसके बाद लिटा सद लिट लकार होगा मोक्ष बनेगा लिटलकार एक मोक्ष बने लिट लकार एक एक में का लिट लगा एक बनना चाहते है एक टिप्पणी ने कहा मोक्षमाण्यत्र मोक्षमाणस्य पाठांतर कह लिट लकार की व्याख्या की है वहाँ यहाँ लट क्या है मोक्ष में लट लगा की व्याख्या है वहाँ लिट, लिट की व्याख्या है ऐसा भेद रहेगा कहा मोक्षमाणस्य ज्ञान फल स्वर्गवत न परोक्षण स्वर्ग परोक्ष होता है वैसे ज्ञान का फल यहाँ परोक्ष तृप्तिवत् प्रत्यक्ष मनोनिरोध जो फल है ज्ञान का फल मन का निरोध होना प्रत्यक्ष है कहते हैं अतश्च टिप्पणी न होगी परोक्ष फलत्व अभाव आता अतः से माने परोक्ष फल का अभाव होने से परोक्ष फल नहीं है ज्ञान का फल है प्रत्यक्ष फल है मनोनिरोध करना फल है उसका मन निगृहित हो जाना है उसके प्रत्यक्ष फल है कहते हैं प्रकृत की प्रकृति आत्मा इत्यर्थ के ज्ञान फल से आत्मज्ञान का फल प्रकृत ज्ञान फल माने आत्मज्ञान का फल yes. क्या है वो आत्मज्ञान का फल क्या होगा मनो निरोध हो जाना मन का अभाव हो जाना निरोध हो जाना लय कर देना उसको लय हो जाना मन नाम के वस्तु नहीं रहेगा आत्मज्ञान होगा तो यही फल है उसका मन होने के कारण आत्मा का जानकारी नहीं हो रही थी विषय में ले जा रहा था उसका निरोध होगा आत्मज्ञान होगा मन निरोध होगा यही फल है मनोनिरोध माने प्रकृति आत्मा अन्य घटगा घट गया ज्ञान घटगा ज्ञान के समान नहीं है ये कहा प्रकृत आत्मा मनोनिरोध से मैने नु अश्वित पूर्णादि बोलता महाराज ये जो मनोनिरोध होगा ये तो फल वाला ज्ञान होगा अनित्य ज्ञान होगा अनित्य फल फिर क्या होगा मनोनिरोध अनित्य है थोड़ी देर के लिए निरोध होता है फिर आ जाता है जैसे योगियों का होता है जब तक समाधि में बैठे मत नियंत्रण होकर बैठा हुआ है समाधि भंग हो गया फिर मन उस समय कुछ देने लग गया योगियों की स्थिति हो जाती है तो अनित्य है वो उसका फल ये पूर्वाधिक अश्य अनि तत्व मनोनिरोध अनित्य ब्रह्म ज्ञान से अनितत्व फल का पूछा तो ब्रह्म ज्ञान क्या होगा अनित्य फल वाला हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान अनित्य फल वाला ऐसा होने से फल वाला होगा यदि जेहत पूछे थे कहते हैं भाई फल दो प्रकार है ब्रह्म ज्ञान का फल तो है एक जीवन मुक्ति फल है एक विधेयकमुक्ति फल है तो जीवन मुक्ति फल जो है अनित्य ही होगा ठीक है उसको उसको घटा सकते ये बोलते हैं सिद्धांत जीवन मुक्ति विधेयुक्ति भेदे ना ज्ञान फल से सिद्धांत बोलते हैं जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति भेद से ज्ञान का फल दो प्रकार है माने जीवन मुक्ति अवस्था वाला ज्ञान का जो फल है जीवन मुक्ति में है वह आदेश मनो निरोध उपलक्षित श्या। मन के निरोध से उपलक्षित होता है जीवन मुक्ति वाला वह देहादि वैशिष्ट इसलिए देहादी से युक्त अवस्थ में, में है वो देह विशिष्ट अवस्था में अनुसार अन्य हो जाएगा अन्य निरुपाधि द्वितीय जो विधेयू वाला उपाधि रही थे वो क्या इसलिए कोई दोष नहीं नित्य हो जाएगा ये प्रसंगम कहा था उसका कहते हैं प्रसंगम करो थी माने सार्धा श्लोक ना भूमिका रूपये डेढ़ श्लोक के द्वारा अर्धे न सही था सार्धा डेढ़ श्लोक एकिका और अगली कारिका अगले का आधा भाग इसके द्वारा भूमिका बनाते हैं माने उस मन के प्रचार कैसा होता गति कैसी चलती है निरोध वाला मन का सुश्री के मन के और निरोध वाले मन का क्या क्या विलक्षणता है वो दिखाएंगे आगे कार्यक्रम दिखाएंगे दिखा, दिखा, प्रकृति बने अत्र प्रकटेगी यहाँ प्रकट करते उस बातों को ये बोलना चाहते हैं समय हो गया है मंत्राधिकृत करेंगे तो, ओ ओ, ओ। वक्रम कर्णे श्रृनियादे वक्रम्य पश्येमार्षीज्रा स्थि स्तमीशे पदेतराय ओं सा